द्रम कर्णे सृदे भद्रं पशे वाक्ष जगह स्थिरएकंगे सुशेप अथर्व वेदीय के की कारिका वैतथ्य प्रकरण के पच्चीसवें कारिका के ऊपर पुष्पचार चल रहा था जिसमें यहां उन वादों का खंडन किया जा रहा है पारमार्थिक सत्ता को लेकर पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता में कोई खंडन नहीं है सभी है आ, वही मांगे चलते हैं स्वर्ग भी है नरक भी है सब है धर्म है अधर्म है सब है जब पारमार्थिक सत्ता में उस आत्मभाव में जब पहुंच जाता है व्यक्ति वह का निषेध हो जाता है यही उसी भाव से निषेध किया जा रहा है ये नहीं समझ रहा ये व्यवहारिक सत्ता में ही निषेध है ये नहीं समझ रहा ये पारमार्थिक सत्ता में निषेध किया जा रहा है तो कार्य का में कहा था मन विधि मनोविदो बुद्धि रिचित चित्तविदो धर्मा धर्म इत्यादि बौद्ध में एक तो स्थूल देह को ही आत्मा मानने वाला है ये स्थूल देह ही आत्मा है ऐसा मानता है और उससे थोड़ा सूक्ष्मदर्शी जो है नहीं स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता है मृत शरीर में व्यविचार हो जाता है मृत शरीर शरीर तो है स्थूल देह है वह चैतन्य नहीं है इसलिए इंद्रियां आत्मा है ऐसे मानने वाला एक पक्ष है इंद्रियों को आत्मा मानने में भी थोड़ा आगे विचार करने पर वो भी हो नहीं सकता क्यों अगर इंद्रिय ही आत्मा हो जिस व्यक्ति ने पहले बद्रीनाथ का दर्शन करके आया कालांतर में वो अंधा हो अंधा हो गया अब जिसने देखा वो मर चुका है वो इंद्रिय नष्ट हो गई है उसको याद नहीं होना चाहिए किंतु पुर्वानुभूत जो बद्रीनाथ का दर्शन था उसको स्मरण हो जाता है इसका मतलब वो बद्रीनाथ का दर्शन करने वाला और स्मरण करने वाला इंद्रिय से भिन्न कोई और है सिद्ध तो हो जाता है इसलिए इंद्रियों में भी आत्मत तो संभव नहीं है तो किसको मानना तो फिर बौद्धों में और सुख सुदा तीसरे को बोलता है मन आत्मा है मन आत्मा है ऐसा बौद्धों का ही एक विशेष भेद है तो मन को भी आत्मा मानना ठीक नहीं करके यहाँ टीका थीक, में कह रहे थे टीका में कह रहे थे मन आत्मा है आत्माई थी लोकायत भेद है, तो है। लोकायत तो विशेष हाँ चार बात चार बाग विशेष चार बागों पर चर्चा है ये बौद्धों की नहीं चार बातों की चार बात तब कदबे भ्रांति मात्रा में ये भी उनकी कल्पना मात्रा भ्रांति है मन आत्मा होने नहीं सकता क्यों तो कहा तस् स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति नहीं मन अगर आत्मा आत्मा जो होता है स्वतंत्र होता है मन स्वतंत्र होता तो पंचक्लेश ग्रसित पंच क्लेशों से ग्रसित नहीं होता अविद्या अस्मिता राग द्वेश अविवेश नहीं होना चाहिए किन्तु सब है इसमें स्वतंत्र तो मानते हैं तो क्लेश की प्राप्ति नहीं क्लेश यहां पर पंच क्लेश अविद्या जो योग सूत्र में बताया हुआ है और अस्वातंत्र अस्वतंत्र होगा तो घटबद अनात्मा का अगर अस्वतंत्र अश्व, अश्व, है स्वतंत्र नहीं है पराधीन है तो जैसे जो, जो है अनात्मा है उसी पर भी बराध हो जाएगा दूसरी बात ये भी है मन करण है मन के द्वारा सुख दुख का अनुभव किया जाता है अनुभव का करने का साधन है वो सुख दुख के अनुभव का साधन है कर्मत्वाच्य दीपवत जैसे दीपक के करण है घट वस्तु को दर्शन करने के लिए दीपक सहयोग करता है करण होता है उसी प्रकार ये भी करण होने से कर्मत्वाच्य दीपवत आत्मयोग आत्मा नहीं हो सकता ये चार बातों का तीसरा मत मतखंडन है पहले शरीर को आत्मा मानना खंडन फिर इंद्रिय आत्मा मानना फिर मन को आत्मा मानना आगे उन्हीं में थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं चित्तमित बुद्धि रिपि बुद्धि बौद्ध पता है आप बुद्धि रीति चतुर्विधा कहते हैं विज्ञानवादी बौद्धों का कहना है बुद्धि माने विज्ञान क्षणिक विज्ञान आत्मा है ऐसा मानते हैं कोई भी हो नहीं सकता एक ठीक में कहेंगे बुद्धि रेव आत्मा यदि बौद्धा ये बौद्धों का मत है क्षणिकवादी बौद्धों का मत है विज्ञान तो उसी का नाम है होता बुद्धि को ही कहते तो ज्ञान ये तो बौद्धों का है कैसा अभी भ्रांति मात्र बुद्धि भी आत्मा होने सकती उनको तो तो भ्रांति है कल्पना है उनकी केवल क्यों तो कहा तत्सुप्ते व्यविचारा तत्म बुद्धि सुसुपते व्यविचार सुसुप्त अवस्था में बुद्धि का व्यविचार है आत्मा का कभी भी व्यविचार नहीं होता व्यविचार ऐसे बुद्धि काम नहीं करती वहां सुसुप्ते तब सुसुप्ते व्यविचार व्यद्य घटवत अतिरिक्त व्यक्ति और व्यद्य है वो बुद्धि को व्यक्ति जानता है मेरी बुद्धि काम करती है या मेरी बुद्धि काम नहीं करती है जानता है व्यद्य है जो व्यद्य होगा वो अनात्मा होगा जैसे घट व्यद्य होता है जाना जाता है किसी के द्वारा वो अनात्मा होता है उसी प्रकार ये भी हो जाता है कहा नौ की टिपणी ने ये बताया घट वही स्वातिरिक्त से व्यद्यात से घट जो से से होता है अपने से भिन्न से व्यद्य होता है भिन्न व्यक्ति उसको जानता है ठीक इस प्रकार बुद्धि भी ऐसे ही है कोई न कोई तो उसको जानने वाला दूसरा है बुद्धि स्वयं व्यक्तता नहीं है व्यद्य है बुद्धिद इत्यादि कहा और बौद्धों में ही शून्यवादी बहुत जो विशेष है वो कहना चाहते हैं चित्तम लेपाहीकारषण विज्ञानम एक विज्ञान में भी और भेद करते हैं माने आलय विज्ञान ही आत्मा है प्रवृत्ति विज्ञान आत्मा नहीं दो तो प्रकार के विज्ञान की धारा चलती है उनकी इदम इदम इधम बाह्य वस्तु जब वृत्ति बनती है तो इदम इधम इधम और भीतर में एक अहम अहम अहम की वृत्ति चलती है धारा चलती है तो, तो भीतर में भी जो धारा चलती है अहम अहम अहम को तो ये होती है आलय विज्ञान और इदम इदम की जो तो बाहर धारा चलती है उसको कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान बुद्धि चित्तमरे बाह्य आकार विज्ञानम चित्तमें विज्ञान आलय विज्ञान बाह्या आकार रहित मान एक बुद्धिवादी बौद्धों के मत में क्या है वो विज्ञान बाहर का आकार भी बनाता है अपने आकार भी दोनों बना के चलता है एक ही काल में बनाता है नष्ट भी हो जाता है क्षणिक विज्ञान इनका है कि बाह्याकार नहीं केवल आलय विज्ञान मात्र है मैं बाह्या चिप्तम तदिप तदपि आत्मा तरेवा आत्मा अवरे ये बौद्धों का ही ये भेद है कि मानते हैं वो है तथा उतन न्याय विशेषा तोल्यम भ्रांति उसमें भी वही कहा नो स्वतंत्र है कि अस्वतंत्र है पूब पूर्व में जो तो न्याय बोला था तस्व स्वतंत्र मन के बारे में जो कहा था स्वतंत्र की अस्वतंत्र है स्वतंत्र है तो क्लेश की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए पंच क्लेश और अस्वतंत्र है तो भगवत गिर होता है अच्छा दस की टिप्पणी की चित्तम एक बाहिहा दस की टिप्पणी बाह्यार अने आलय विज्ञानम विवक्षित होती चित्त शब्द के द्वारा इन्हें आलय विवक्षित समझना चाहिए इसरा भी खंड धर्माधर्म विधि निषेध तो चोदना कंड परमार्थो इति मीमांस का मीमांसा कहते हैं जो धर्म और अधर्म जो विधि और निषेध वाक्य के विषय बनते हैं विधि और निषेध से ही जाने जाते हैं विधि निषेध वाक्य है वेद में कुछ विधान करने वाले कुछ निषेध करने वाले इनके द्वारा ही धर्म और अधर्म जाने जाते विधि के द्वारा धर्म जाना जाता है निषेध के द्वारा अधर्म जाना जाता है ये मीमांसकों का कहना है वही सत्य पदार्थ है त्रिकाला बाधित वही धर्म ही धर्मा है धर्म, ही परमार्थ वस्तु वही है यह मीमांसकों का कहना है धर्माधर्म हो धर्मा विधि निषेध चोदना द्वंदो विधि निषेध जो शास्त्र है उनके द्वारा जाना जाता है जो परमार्थ यही वास्तविक वस्तु है धर्म और अधर्म यदि मीमांस कहा मीमांसकों का एक कहना है मात्रम कोई भी कल्पना ये उनकी धर्माधर्मे भी वास्तविक वस्तु होने क्यों देश काला धर्माधर्म विपरीत कर तत्त देश में उस देश में एक को धर्म मानते हैं तो दूसरे देश में अधर्म मानते हैं ऐसी मान्यता है विवाद है आ, अकाल में उस मान के जो धर्म होगा वो पुष्ण काल में अधर्म माना जाएगा गर्मी के जो धर्म होगा शीतकाल में अधर्म माना जाएगा ऐसी स्थिति है देश कालादि में विवाद दिखाई पड़ता है अगर वास्तविक वस्तु होता तो प्रत्येक देश काल में एक ही रूप में दिखना चाहिए था धर्माधर्मो तक द्वितीय कहा था यहाँ 11 और बारह की टिप्पणी देश का अलादेशो ग्यारह में देश का आदि ज्वरादि आक्रांत अवस्था आह तो देशकाल और आदि से लेना है बुखार आदि से आक्रांत है ज्वरादि से आक्रांत वो भी है कि वहां पर अन्य कालों में जो धर्म होगा वह अधर्म हो जाएगा इत्यादि धर्माधर्म भी विपृति पर धर्माधर्म तो विप्रति पर क्या देगा विवाद तो कहते हैं बारह की टिप्पणी कहते हैं यथा शीतों तक स्नान ज्वरत ज्वरित अधर्म जैसे बुखार से पीड़ित व्यक्ति होगा ज्वरित व्यक्ति होगा ज्वर रोगे धातु है तो ज्वरित व्यक्ति जो है बुखार से पीड़ित व्यक्ति को ठंडे जल से स्नान करना अधर्म है वो और इतरेश जो बुखार से युक्त नहीं है उनके लिए धर्म है ठंडे पानी से स्नान करना अन्यों के लिए धर्म है किन्तु जो बुखार से जो पीड़ित होगा उसके लिए अधर्म हो जाता है अगर वो धर्मा धर्माधर्म सत्य होते हैं तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए विवाद है भिन्न देश में भिन्न काल में भिन्न अवस्था में इनका विवाद दिखाई पड़ता है विरोध दिखाई पड़ता है कहीं धर्म माना जाता है कहीं अधर्म माना जाता है वे वस्तु अगर धर्माधर्म सत्य होते तो सभी देश में सभी काल में सभी अवस्था में एक ही रूप होना चाहिए नहीं तो धर्माधर्म में भी वास्तविक वस्तु होने सकती माने एक निर्विशेष आत्मा ही वास्तविक वस्तु है ये सिद्ध करना है इस प्रकरण का तात्पर्य रहा है सही बात है उसी में सारी कल्पना आई है अच्छा। आगे सांख्यों की चर्चा करते हैं आगे प्रधानम मूल प्रकृति उनका कहना है कारिगा बनायी उन्होंने मूल प्रकृति अविकृति महाराज्य सप्त प्रकृति विकृत षोड़श विकार पुरुषा न न प्रकृति न विकृति पुरुषा ऐसा मैंने 25 तत्वों की कल्पना करते हैं एक मूल प्रकृति है जिसको प्रधान शब्द से बोलते हैं और साथ प्रकृति भी बनते हैं विकृति भी बनते हैं है। माने कारण भी बनते हैं कार्य भी बनते हैं महत्त्व प्रकृति से पैदा होना है और अहंकार के कारण है ऐसा और अहंकार भी ऐसा ही है महतत्व से पैदा होता है पंचतन मात्रा का कारण बनता है और पंचतन मात्रा भी ऐसे हैं अहंकार से पैदा होना और ये सबरस प्रसाद जो पंच विषयों के लिए पंच तन मात्रा के लिए कारण मन है ये प्रकृति विकृति वाले हैं मूल प्रकृति केवल प्रकृति है प्रधान किसी का कार्य नहीं कारण मात्रा है ये सात होते हैं कार्य कार्यकार भाव में होते हैं महत्व को अहंकार पंचतन मात्रा और सोलह जो है माने पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया एक मन 11 और 5 विषय ये सोलह ये विकृति विकृति है इनसे कुछ होता नहीं ये कार्य कार्य होते हैं और ये न प्रकृति है न विकृति है पुरुष जो पुरुष शब्द कहते हैं, उनके कार्य में ऐसा कहा वही बातें रखना चाहते हैं रखने उसको मुख्य मानते हैं 25 तत्वों को मुख्य मानते हैं वस्तु मानते हैं लोग वास्तविक मानते हैं ये कहना चाह रहे हैं ये है। टीका भी कर प्रधान मूल प्रकृति जो तो प्रधान शब्द से उनको कहते हैं मूल प्रकृति को प्रधान बोलते हैं वो महा महा महद अहंकारणी शब्द प्रकृति विकृत और महतत्व तो है अहंकार है पंच तन्मात्रा है सात हो गए प्रकृति भी है विकृति भी है मिलकर के आठ हो गए मूल प्रकृति और सात आठ हो गए पंच ज्ञान इन्द्रियाणी और पंच कर्मेन्द्रियाणी और पंच विषय ये पन्द्रह और आठ और पन्द्रह कितने हो गए तेईस और मन सू एक मन भी है चौबीस और सोलश विकार है सोलह विकार हो गए पांच ज्ञान भी पांच कर्म भी पांच विषय मन ये सोलह विकार हैं इनके और पुरुष दृषि स्वभाव है पुरुष दृष्टा स्वभाव है इति पंच संख्या कह प्रपंचो वस्तु संख्या पच्चीस संख्या वाली जो वस्तु है जिसमे पच्चीस संख्या है ऐसे जो वस्तु है संख्या है वस्तु संख्या है संख्या पचीस यही वस्तु मुख्य वस्तु है ऐसा सां के लोग कहते हैं तच कल्पना मात्र ये भी कल्पना मात्र मात्री है क्यों पंच विंशति विशेषण से अव्यापृत व्यावर्तकृत प्रमित अप्रमृत्युर अपत्ते देखो ये जो तो 25 तत्व हैं वस्तु हैं इस वस्तु का विशेषण लगाया पंचविंशति संख्या पंचविंशति को विशेषण बनाया पंचविंशति क्या है तत्व है वस्तु है विशेष वो ये जो विशेषण लगाया है इनको पृथक करने के लिए विशेषण लगाया जाता है वो तो पृथक कर सकता है कि नहीं कर सकता विशेषण पंचविंशति जो संख्या है वो संख्याय को अपने संख्याय होगा जो संख्या विशिष्ट जो होगा वो वस्तु होगा संख्या उसको पृथक कर सकते नहीं कर सकते तो पंचविंशति विशेषण से अप्याप्रदगत है अगर वो 25 तत्वों को व्यावृति नहीं कर करते भाग, अधिक भी हो सकता कम भी हो सकता है उसे अतिरिक्त करना है उनको ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है ऐसे के लिए पंचविंशति संख्या देना है वहां मैंने छब्बीस भी नहीं है 24 भी नहीं है न्यूनाधिक संख्या की वारण करने के लिए विशेषण लगाना है वो विशेषण बन सकता है कि नहीं पंचविंशति को देखना है पंचविंशति विशेषण से जो तत्व जो प्रपंच है 25 तत्व है तत्व विशेष उसके जो विशेषण दिया जा रहा है पंचविंशति विशेषण से अब्हावृत करते यदि व्यावृत्ति करने से न्यूनाधिक संख्या से इतर व्यावृत्ति कर नहीं पाया कम भी हो सकता ज्यादा भी हो सकता किसी ने कम माना है किसी और ज्यादा माना है तुमने माना है पच्चीस सभी ने पच्चीस थोड़ी माना है कोई छब्बीस मानता है कोई इकतीस मानता है अगर व्यावृत्ति नहीं कर सकता है तो विशेषण नहीं बनेगा न्यूनाधिक संख्या से व्यावृत्ति करना चाहे कहा अगर व्यावर्तक नहीं बन पाया तो विशेषण नहीं होगा पंचविंशति संख्या और बहि अर्थ्यापर्तको तो दर्थ हो गया विशेषण पंचविंशति का ना दर्थ हो गया व्यावर्त कह तो है कि व्यावृत्ति कर सकता है तो व्यावर्त्य प्रमिति अप्रवृत्ति जो व्यावर्त्य वस्तु है जिसके द्वारा व्यावृत्ति करने इतने हैं करके जिन वस्तुओं का गिनना है उनकी प्रमिति है कि नहीं है उनका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ जान करके पंच विंशति कह रहे हैं या अनजान में बोल रहे हैं जो व्यावर्त वस्तु है उनको जाना है आपने पच्चीस ही है करके जाना है या अनजान में है यह कहा अब व्यावर्तक्य व्यावर्तकत्व चाहे जो व्यावृत्ति मानेंगे उसके व्यावर्तक है वो पंचविंशति व्यावर्त है विशेषण पंचायत कहोगे तो व्यावर्त्य जो वस्तु होगा पच्चीस वस्तु जो बनेंगे जो वस्तु होंगे वो प्रमिति अप्रमित अनुपति प्रमाणित हो गया तो पंचविंश कहने की आवश्यकता नहीं है और अप्रमाणित है तो भी पंचविंश अधिकने की जरूरत नहीं अगर वस्तु को जान लिया है तो पंचविंशति विशेषण की आवश्यकता नहीं है और नहीं जाना तब विशेषण व्यर्थ है प्रमिति में भी अप्रमिति में व्यर्थ है ये कहना चाह रहा है एक किसी परमिति क्या तत्वान मैंने विषयानाम जो 25 विषय तुम मानते हो तत्व माने विषय जो मूल प्रकृति से लेकर के पुरुष तक जो 25 गिने जाते हैं वो विषय तत्वान पंचविंशतिविशेषण तो है पंचविंशति संख्या तुमने विशेषण बनाया है पंचविंशति तत्व ऐसा बोलते हो तुम तत्व मैंने विषय पंचविंशति जो संख्या को विशेषण बनाने पर न्यूनाधिक संख्या व्यावर्तन आई विशेषण क्यों दिया जा रहा है कम संख्या अथवा ज्यादा संख्या की व्यावृत्ति के लिए है कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, इतने संख्या इसके लिए तो पंचविंशति विशेषण दिया जा रहा है दूसरा संख्या कर सकता था कम हो सकता है चौबीस हो सकता है दूसरा छब्बीस हो सकता क्या नहीं पच्चीस है व्यावृत्ति के लिए है इसके लिए है वो न्यूनाधिक संख्या यदि प्रवृत्ता अगर न्यूनाधिक संख्या प्रमित है ज्ञात है पहले से ज्ञात है तो तदा न व्यावृत्तिभाग उस स्थिति में फिर वो पंचविंशति तो जो है व्यावृति नहीं बनेगी वो संख्या पंचविंशति संख्या व्यावृति नहीं बन सकती पहले ज्ञान हो गया तो क्या पंचविंशति विशेषण लगाना उसमें नहीं प्रमाण सिद्धम वस्तु अपल पा रहे प्रमाण से सिद्ध है प्रमिति हो गई है न्यूनाधिक संख्या पता लग गया है तो फिर वो प्रमाण वस्तु को अपलाध नहीं किया जा सकता उसके लिए विशेषण की आवश्यकता ही नहीं है यदि तू अप्रमिता अगर 25 तत्व यदि प्रमित नहीं है ज्ञान का विषय नहीं बने हुए हैं तो अंदाज में बोल रहे हो उस स्थिति विशेषण बन सकता है क्या नहीं बने ये कहा यदि तू अप्रमिता तरह बिना भी विशेषण व्यावृता माने बिना विशेषण भी व्यावृत्य अलग ही वो गिना नहीं गया पता ही नहीं लगा विशेषण भाई रख इस तरह भी विशेषण बेहतर है तो वो पंचविंशति तत्वम जो बोलते हैं पंचविंशति विशेषण व्यर्थ हो जाता है इसलिए इनका मतलब ठीक नहीं ये कहना है अच्छा तत्स्य कल्पना में आत्म टीका में कहा पंचविंशति विशेषण से अव्यावृतक तत्व अगर वो तत्व का व्यावृत्ति नहीं कर सकता है वस्तु का व्यावृत्ति नहीं कर सकता है तो व्यर्थ है विशेषण और व्यावर्तगत वे व्यावृति कर्ता मानोगे तो क्या होगा व्यावर्त प्रमिति अप्रमिति और अनुपति। व्यावृत्ति की प्रमिति हो गई है।, है तब भी विशेषण व्यर्थ है और व्यावर्त वस्तु के अप्रमित ज्ञान नहीं है तभी विशेषण व्यर्थ है ठीक है। इसलिए कार्य काम करते हैं पंचविंश इत्य के षडविंशा पर एकशक इन चे पंचवश इेकेश एक पंचवश ये वस्तु है संख्या नहीं पंचविंशति संख्या है और पंचविंश का संख्यय है वस्तु है बहुगुरी समास में एक सूत्र आता है या संख्या संख्या संख्यय ऐसा सूत्र है उसके द्वारा समास हुआ है संख्या अर्थ में संख्या वाचक का संख्यावाचक के साथ समास होता है पांच और बीस पंच अधिका विंशति पंचविशक पंच अधिका विंशति य पंचविंशक ऐसा होगा पांच अधिक बीस जिसमें हो वो ब, वो व्यक्ति हो जाएगा पंचविंस का ऐसा है संख्या या बे आसन दूराधिक संख्या संख्या ऐसा सूत्र है बहुबी में लघु में नहीं है वो लघु में तो एक ही सूत्र है अनेक मन पदार्थ है सिद्धांत पढ़ेंगे पांच सूत्र हैं बहुबी समास करने वाले पांच सूत्र है अनेक मन पदार्थ है संख्या बे आसन संख्या संख्या और दिघना अंतराले तत्र तेन रिमिति स्वरूपे और एक और सूत्र है पांच आ, तेन सहित तुल्य हो गए सपुत्र आदि कार हो पांच सूत्र तो पंच विंशति शब्द से पंच और विशति दो का समास किया अन्य पदार्थ है संख्येय वस्तु संख्यय अर्थ में समास माने 25 व्यक्ति को यहाँ बोलने के लिए पंचविंशति संख्या लगाई गई और पंच का समास होने पर क्या हो जाएगा वहां पर कि बहुबृह साखेय डुबरात ऐसा सूत्र से डच समासच हो जाएगा डच का रहेगा अ डच हो जाएगा पंचविंशति बनने के बाद डच होगा डच का आ रहेगा डॉ तो ई तो हो जाएगा लोक चूटू लग जाएगा लोक हो जाएगा अच्छा। और उसके पश्चात क्या होता है ति विशतिर डिथी सूत्र से ती का लोक हो जाएगा डिथि प्रत्यय पर है तो विंशति का ती का लोक होता है या विंशति है ती लोक हो जाएगा पंचविशक ऐसा बन फिर स्वार्थ में तद्दीन पर काम करना पड़ेगा पंचविंशक बन जाएगा वैसे आगे एकत्रिशक भी ऐसा ही है एक अधिक तीस को एकत्रिश बोलेंगे उन व्यक्तियों को एकत्रिशकह कहेंगे संख्या होगा एकत्रिशत् संख्या का नाम एकत्रिशक होगा 31 एक को एकत्र पर संख्या हो जाएगा एकत्रिश ये व्यक्ति हैं। है के 25 तत्व तो हैं ऐसा कुछ लोग कहते हैं मैंने सांख्य लोग कहते हैं षड विंशाई की जहा पर है षड विंश भी ऐसा ही आई है हाँ षड अधिकार विंशतिष विंसाह ऐसा बनाया कर्म प्रत्यय स्वार्थ में नहीं किया बाकी वैसा ही है समाज योगी लोग कहते हैं ना ये 26 है 25 ना ये छब्बीस तत्व है एक ईश्वर भी है सांख्या ईश्वर को नहीं मानता निरेश्वरवादी सांख्या है वो कातिल सांख्या और पातंजल जो सांख्या होगा वो शेस्वरवादी है 26 तत्व है 25 ना 26 है ऐसा कहते हैं एक अत्यंस के क्या हो अन्य जो पाशुपत मतावलंबी है एक तीस तत्व है कहते हैं तो वही है छह और मानते अपने अपने छह तत्व और मानते हैं राज अविद्या नियति काल कला और वे इत्यादि को लेकर माया लेकर के छ तत्व और मानते हैं इकतीस मानते हैं ये एकत्र क्या हो और ये पार्श्वत मत बतावलम्बियों योगा एकतीस तत्व मानते हैं कोई बात वस्तु है और अनंत यदि पर कुछ लोग कहते हैं ना ना ना अनंत वस्तु है न पच्चीस न छबीस न इकतीस अनंत है ऐसे भी एक मत है ठीक इत्यादि पुनर ईश्वर ईश्वरम अधिकम पश्यंता पातंजल मैने पतंजलि के अनुयायी को पातंजल कहा तस्य एकदम से अन्न करेंगे तो पातंजल हो जाएगा पतंजलि के यह है ना इसलिए पातंज पातंजला, पातंजला मैंने पतंजलि के अनुयायी जितने हैं उनका कहना है पुनर ईश्वर हमारी कम पसंद है एक ज्यादा देखते हैं 25 तत्व में एक तत्व जा बाकी 25 तो वही है एक अधिक देखते हैं क्या देखते हुए ईश्वर ईश्वर भी है ऐसा कहते हैं षडविंशति पदार्था यदि कल्पना थी छब्बीस हैं ऐसी कल्पना करते हैं पतंजलि के अनुयायी ऐसा मानते हैं तर तद अयुक्तम ये ठीक नहीं है छब्बीस मानना भी ठीक नहीं है ईश्वर से पुरुषांतर भावात् अधिक अनुपति सांख्यों ने पुरुष करके तो लिया ही है आप भी पुरुष को ईश्वर शब्द से बोलते हो पुरुष शब्द से बोलते हो क्ले सक विपाक का है पुरुष विशेष है ईश्वर तुम्हारा भी तो है ईश्वर है पुरुष विशेष ही तो है तो पुरुष को उन्होंने मान लिया है तो तुम्हें एक अधिक मानने की आवश्यकता तो, पुरुष में अंतर्भूत हो जाएगा ये क्या है ईश्वर से पुरुषांतर भावा क्योंकि पुरुष को मान लिया है सांख्यो ने 25 तत्व वाले मान लिया तो ईश्वर भी पुरुष की में अंतर्भूत हो जाएगा पुरुष ही मानते हो तुम अलग तो मानते नहीं ईश्वर जैसे हम लोग ईश्वर करके प्रमाण ऐसे मान्यता देते हैं तो हम इतनी मान्यता देते नहीं हो इसलिए 26 होना भी अधिकतव अनुभूत 26 तत्व होना संभव नहीं है योगियों का मत भी खंडित हो जाता है एक बात दो की टिप्पणियां हैं भी सांखे भी पुरुष अभिगत हो सांख्यो ने भी तो पुरुष को तो मान ही लिया है ना तो तुम भी पुरुष को ही मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो तो 25 ही हो गया ना मैंने एक संख्या कमी जो प्रतिज्ञा में कभी हो गई छब्बीस कहा जिन्हें पर पच्चीस होते हैं यही है अनंतभावेचर कहेंगे नहीं नहीं हम अंतर्भाव नहीं करेंगे पुरुष को ईश्वर को अलग रखेंगे अनंतभावेचर घटपत अनिश्वरत् प्रसंग अगर पुरुष माने आत्मा अगर इसमें अंतर्भूत नहीं करेंगे ईश्वर को तो क्या हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा घट के समान हो जाएगा अनिश्वर तो आ जाएगा उसमें एक आत्मा है तो दूसरा आत्मा है पुरुष माने आत्मा और आत्मा भिन्न अनात्मा ये दोष आ जाएगा अंतर्भाव नहीं करोगे तो ये कहा इसलिए सर्वसा परी करके कारिका कहा गया आगे पार्शुपतास्तु पार्शुपत मतावलंबी हैं इनका कहना है राग अविद्या नियति काल कला माया अधिका ये छह तत्व अधिक हैं पच्चीस तो वही हैं सांख्यों के ही है और छह अधिक होकर के एकतीस तत्व हैं ऐसा पाशुपत मत के अवलंबन करने वाले कहते हैं पार्शुपतास्तु राग अविद्या नियति काल कला माया अधिका ये अधिक हैं छह तत्व अधिक है एवं एकत्रिशत पदार्थ इस प्रकार पदार्थ है एकतीस पदार्थ हैं ऐसे उनकी मान्यता है यदि है, ऐसा बोलते हैं ऐसा कहते हैं ये लोग गुरुते ब्रुवते बहुवचन है तीस को तो होना भी संभव नहीं कैसा नहीं है क्लेश्वे रागा अविद्या देखो पंच क्लेश जो योगियों ने गिनाया हुआ है उनमें से दो को तुमने ले लिया है राग को ले लिया अविद्या को ले लिया दोनों क्लेश में ही है वो पंच क्लेश के भीतर ही है क्लेशत्वी क्लेश के अंतपाती होते हुए भी दो को ले लिया तो तीनों को क्यों तो छोड़ा अविनिवेश को छोड़ दिया द्वेश को छोड़ दिया अस्पताल को छोड़ दिया जब क्लेश को लेना था तो पांचों लेना चाहिए तो ज्यादा हो जाएंगे ये क्या कहें क्लेशत्व भी राग अविद्यो और अवान्तर भेदवत जैसे दोनों में अवान्तर भेद मान करके तुमने दो को ले लिया है तो वो तीनों में जो बचे हैं उनमें भी तो अवांतर भेद होगा ना अस्पिता देर अभी अस्पिता है द्वेश है अविनिवेश है उनमें भी तद है ना राज और विद्या से भिन्न ही है ना वो भी तो हम लग जाएंगे आपके तीन हो तो जाएंगे तो इकतीस में चौतीस तत्व हो जाएंगे तो इकतीस कहना बनता नहीं है संख्या ती रेखा संज्ञा अधिक हो जाएगी तीन बढ़ जाएंगे मान पंच कलेश के अंतर्भूत होते हुए भी जैसे दो को ले लिया है तो तीन को छोड़ा हुआ है ये दोनों को तुमने कोई अवांतर भेद माना है अविद्या और राग को तो उसमें भी अवान्तर भेद है अस्मिता आदि में भी चौतीस हो जाएंगे संख्या अतिरिक्त हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे तस् राग उपलक्षित होते नहीं जो अविद्या है राग के उपलक्षण मानेंगे उपलक्षित है उसी के द्वारा राग के द्वारा गृहित हो जाती है अविद्या ऐसा कहोगे तो तस्या भी अविद्या उपलक्षित न हाँ। मान वो जो तीन को तस् वो जो तीन है अस्मिता आदि को राग का राग से उपलक्षित करके उनको मिलेंगे राग उपलक्षण में है अपना ग्रहण करता हुआ उनको भी ग्रहण कर लेगा ऐसा मानोगे एकतीस बनाने के लिए तो उस स्थिति में क्या होगा तो तस्यापि अविद्या उपलक्षित फिर वो जो राग है वो भी अविद्या से उपलक्षित उपलक्षण करो अविद्या को राग भी उसमें आ जाएगा तब एक संख्या कम हो जाएगी फिर तीस हो जाएगी न्यूनतापाता न्यूनता संख्या हो जाएगी फिर तुम्हारी प्रतिज्ञा एकतीस की हो जाएगी तीस हाँ। और दूसरी बात माया भी बोला है अविद्या भी बोला है दो बोला हुआ है जो छह पदार्थ जो विशेष दिया पार्श्वत वाले ने उसमें अविद्या भी है माया भी है अविद्या माया एकत्व दोनों एक ही वस्तु है वो दो हो नहीं सकते तुमने दो करके गिना है उसको अवांतर भेदे च नहीं अविद्या और माया में अवान्तर भेद है अभिध्या अभा अभिध्या अभा अभिध्या भे करके मानोगे यदि अवांतर भेदे चाह भेद मानोगे माया और अविद्या में मान्य भर तो क्या होगा नियतों के तभी उतर नियति जो प्रारब्ध होता है उसमें भी अवांतर भेद है भेद होता है उसका तो उसको भी लेना चाहिए फिर यहाँ अविद्या और माया को अवांतर भेद को लेकर के लिए तो नियति का भी दो भेद देना चाहिए फिर एक संख्या ज्यादा हो जाएगी नियतऊ अपनी तद उप पथ्य मानी अवांतर भेदक अवान्तर भेद की सिद्धि हो जाती है यह कहा नियतऊ तीन नंबर की टिप्पणी है यतिर्द दैव दाइवा, न प्रारब्ध नियतिर्दि सुभाषुभत्वाभ्याम अवांतरभेद सत्य उसमें भी नियति में भी दिया है ना सुभाषुभ को लेकर के भेद होने से संख्या तिरेगा आपत्ति संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इकतीस नहीं बत्तीस हो जाएंगे इत्यादि इत्या अच्छा आगे कालकलासुच तत्प्र सिद्धे इ काल और कला में अवान्तर भेद बहुत सारे प्रसिद्ध हैं माश कहते हैं ऋतु कहते हैं संवत्सर कहते हैं अयन कहते हैं सप्ताह बोलते हैं पक्षे बोलते हैं न जाने कितने अवांतर भेद हैं उनके अवंतर भेद को भी लेंगे अगर ये जो अविद्या और रात को अवांतर भेद करके दो अविद्या और माया को लेते हो तो काल के कितने भेद आए तो कितने, तो कितने संख्या होने लग जाएंगे अनंत संख्या में चले जाओगे प्रतीजाएं की हानि होगी ये कहा काल कला काल और कला ये में प्रसिद्धे माने अबांतर भेद प्रसिद्ध है अबांतर भेद की प्रसिद्धि है एक चार की टिप्पणी कालावयव मासु आदि अबांतर भेद प्रसिद्ध काल का जो अवयव है ना मास ऋतु आदि काल के अवयव हैं मास है ऋतु है आयन है इत्यादि अहोरात्र आदि सब काल के अवयव हैं तो अबांतर भेद प्रसिद्ध है तो ये सारे भेद लेंगे तो कितने हो जाएंगे संख्या इकतीस संख्या से अधिक हो जाएंगे इसलिए वो वो बात भी ठीक नहीं एक कहा एकत्रह इत्यादि कहा और कुछ लोग कहते हैं अनंत पदार्थ भेदो न नहीं अस्ति। तो इतने हैं करके बताया नहीं जा सकता अनंत पदार्थ हैं। संख्या में अनंत परिमाण में अनंत नहीं संख्या में अनंत है जिना नहीं जा सकता ऐसे कुछ लोगों के तो ऐसे कुछ लोग मानते हैं तद भी न भी नहीं हो सकता नाम विवाद अगर अनंत होता तो बादी में झगड़ा नहीं होता एक बोलता अनंत है एक बोलता अंत है इतने हैं करके गिन रहे हैं अभी कोई कह रहे 25 है कोई कह रहे इकतीस है कोई कह रहे, है इत्यादि गिनती हो रही है अनंत होता तो इन, इनको समझ नहीं आता बाद विवाद दिखाई पड़ रहा बाद ऐसा दर्शन होने से अनंत गाना भी नहीं बनता विवाद से अज्ञान मूलक और जो विवाद जहां होता है वो अज्ञानमूलक है सब भ्रांति में जहां विवाद होता हो, अज्ञान है वो अज्ञानमूलक है अज्ञान मूल तत्वादी प्य अनंत पर इत्यादि कहा था पांच के टिप्पणी तथा जो अज्ञान विषय से भ्रांति विषयत्व ना जो अज्ञान का विषय होगा भ्रांति का विषय वो भ्रांति विषयत्व न तात्विकव होना संभव वास्तविक होना संभव नहीं है जो अज्ञान का विषय होगा है वो का कारण बनता है तो इसलिए वास्तविक वस्तु हो नहीं सकता ये कहा पूर्वादी शंका करता महाराज ब्रह्म में भी तो विवाद है तो भी वास्तविक वस्तु नहीं होगा। ब्रह्म में विवाद नहीं है क्या कोई, हाय कहते है, कोई है कहते हैं कोई नहीं है कहते हैं कोई अणु कहते हैं कोई महत कहते हैं महान बोलते हैं कोई मध्यम परिमाण मानते हैं कोई करता कहते हैं कोई अकर्ता कहते हैं कोई भोक्ता ही कहते हैं कोई करता भोक्ता दोनों नहीं कह रहे हैं ना क्या क्या विरोध बहुत सारे विरोध है विवाद है ब्रह्म में विवाद नहीं है क्या एक उपादी पूछता है न एवं ब्रह्मणी अभी वादी विवाद दर्शन ब्रह्म में तो वादियों का विवाद है ना विवाद होने से तस्या भी अतात्विक तो वास्तविक नहीं हो वो भी वास्तविक न हो पार न हो ये नाच्यम सिद्धांत ऐसा नहीं क्यों तस्य ब्रह्म है जो ब्रह्म है उसका श्रुति युक्ति सिद्धत्व श्रुति से सिद्ध युक्ति से सिद्ध कपोल कल्पित कल्पना नहीं है वहां श्रुति और युक्ति प्रमाण से सिद्ध है इसलिए वहां पर को होना संभव नहीं ये सिद्धांत मैंने कहा आगे टीका कर रहे हैं लोकानुरंजन हमने तो लो तत्विक लोक क्या भौतिक बात जितने भी हैं बस खाना पीना मौज मजा करना यही वस्तु है लोकानुरंजन यही है अपनी इच्छा के आधार पर अन्न वस्त्र आदि बना कर व्यवहार करना यही यही है वस्तु ऐसा मानते हैं तदपि वि है लोकांजन भी वस्तु नहीं हो सकता क्यों लोक से भिन्न रुचि लोगों लो, को एक रुचि तो है ही नहीं दूसरा चाहता हो दूसरा चाहता हो तीसरा चाहता है भिन्न भिन्न रूचि के आधार पर वस्तु बनाना पड़ेगा जिसकी जैसी रुचि होगी लोकस भिन्न रुचित्वाक अनुरंजन अनुरंजन में लोगों की भिन्न रुचि है इसलिए ईश्वर ईश्वरे नापी करतुम अशक्य होता ईश्वर मने राजा यहां ईश्वर का था राजा भी ये संभाल नहीं पाएंगे जितने प्रजा है अलग अलग रुचि है कितने वस्तु बना के देंगे उनको यही बात ईश्वर ना भी छेड़ी टिप्पणी में कहा समर्थे न पार्थिव ना, ना। समर्थ जो राजा आदि है इनसे भी वो बनाना संभव नहीं है लोगानुरंजन कितने लोगों की कितनी इच्छाएं हैं पूरी करना संभव नहीं आ, एक आना चाह रहे क्या है? इति इति तद्विदह। तद्विदह। सकं परा परमथा परे। श्रोक्य पुत्र सूत्र कारिकाहुराश्रद्वि विपुनपुंसक लैंग लोकाहुराश्रद्विद नपुंसक लैंगे लोकान लोक विदा हु लोकवेत्ता लोकानुरंजन वाले जितने में ये लोक माने लोकानुरंजन ही सत्य वस्तु है ऐसा मानते हैं और दक्ष प्रजापति आदि जो दक्ष आदि हैं वो आश्रम धर्म को सत्य आश्रम को सत्य मानते हैं आश्रम ही जो कुछ है आश्रम है जो ब्रह्मचर्य आदि आश्रम है यही वास्तविक वस्तु है ऐसा मानते हैं आश्रमवादी जो हैं वित्ता वो आश्रम को ही सत्य मानते हैं और त्रिपम नपुंसकम लैंगहा लिंग संबंधी ज्ञान जिनको को लिंगा बोला बैयाकरणी ये तीनों लिंगों के जानते हैं ये ये शब्द कुलिंग में चलता है ये शब्द स्त्रीलिंग में चलता है ये शब्द नपुंसक में होता है उनके पास यही एक साधन है लिंगानुशासन पड़ा हुआ है उन्होंने तो ये लिंग संबंधी ज्ञान है मने शब्दों के लिंगा, जैसे राम शब्द पुलिंग में ही चलता है रमा शब्द स्त्रीलिंग में ही चलेगा ज्ञान शब्द नपुंसक में ही चलेगा ऐसा ये लिंगवादी है वैयाकरण ऐसा मानते हैं त्रिपुं नपुंसगुम स्त्रीलिंग पुलिंग नपुश ये तीन होते हैं ऐसा मानते हैं वैयाकरण लोग लैंग लिंग संबंधी को लइंग बोला अण प्रत्यय लगा करके बोला तशीदम लिंगा संबंधी है ये इनको लिंग ज्ञान है कुलिंग स्त्रीलिंग नपुंशिंग का ज्ञान है शब्दों का तो माने वो कहते हैं यही ही तीन ही सत्य है ऐसा मानते हैं परापरम अधापर कुछ लोग कहते हैं दो ब्रह्म है एक पर ब्रह्म एक अपर ब्रह्म दो ब्रह्म है ये मानते हैं ये भी सत्य है कि नहीं कैसा देखेंगे इनका भी खंडन करेंगे ब्रह्म दो नहीं हो सकता जो तो देवाद ब्रह्मणी रूपे करके कहा वहां पर भौतिक पदार्थों को लेकर कहा है पृथ्वी जल तेज वायु को एक मूर्त मूर्ता मूर्त को लेकर कहा ये मूर्त है और वायु आकाश अमूर्त है पृथ्वी जल तेज मूर्त है उसको लेकर परापर करके वहां आता है ये भी देखेंगे दो ब्रह्म है करके ऐसा कुछ लोग मानते हैं ये कहा दक्ष प्रवृतस्तु आश्रमा परमा समयते दक्ष प्रजापति आदि है ना आश्रम ही तत्व है वास्तविक वस्तु है ब्रह्मचर्या आश्रम गश्रम बानप्रश्रम संसमी आश्रम। सत्य है समान प्रेम समर्थन करते हैं तद आश्रम को सत्य मानना भी ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है वेश्रम शब्दार्थ है आश्रम शब्द का अर्थ क्या वेश भेषभूषा कहेंगे यदि तो शूद्रादी रेटी प्रसंग शूद्रा भी वेशभूषा का आवश्यकता है तो वो क्या आश्रम बन जाएगा नहीं बन देश आश्रम शब्दा तूद्रादि रि प्रसंग शूद्रादी में भी प्रसिद्धि हो जाएगी आश्रम शूद्र में वर्णों का तो वर्ण में विभाग है आश्रम में विभाग नहीं है आश्रम विभाग में तीन वर्णों को लिया है जो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वाणप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य के लिए कहा है शूद्र के लिए नहीं है आश्रम धर्म वहां नहीं है वर्ण धर्म है चारों में है वर्ण धर्म है अगर देश वेशभूषा को अगर आश्रम शब्द का अर्थ करेंगे ये सन्यासी ये ब्रह्मचारी वेशभूषा को लेकर करेंगे तो क्या होगा शूद्रादि भी प्रसंग शूद्रादि में भी प्रसंगति होगी आश्रम की वेशभूषा डाल सकता है होगी प्रसंगा जातेश् और जाति से घटित को आश्रम मानेंगे ब्राह्मणत्व तो जाति क्षत्रिय जाति वैश्वत्व तो जाति घटित में आश्रम मानेंगे यदि जातेश्च और जो जाति से लेकर के आश्रम की व्याख्या करेंगे जाति को पहले आधार बना करके आश्रम की व्याख्या करेंगे तो दुर्विवेचनत्व जाति का निरूपण करना संभव नहीं है ये व्यक्ति किस जाति का निरूपण करना संभव नहीं है ऊपर से हो रहा है जाते दुर्विवेचनत्व दुर्विवेचनत्व दुर्विवेचन है जाति का निरूपण करना इसलिए तनमूल से आश्रम से जाति मूलक आश्रम है आश्रम की वर्ण जाति मूलक है तो जाति मूलक जो आश्रम है उसका दर्श है तो न सक होता उसको दिखाना संभव नहीं है कहेंगे संस्कार को आश्रम जाएंगे देखियो पविता आदि संस्कार करेंगे तो आश्रम हो गया संस्कार को आश्रम चाहेंगे कहते संस्कार संस्कार किसका होता है बताओ तो देह का होता है कि आत्मा का होता है यह प्रश्न उठेगा संस्कार से देह संभव तो अगर देह के साथ संबंध रखता है संस्कार किसके साथ देह के साथ देह का संस्कार किया जाता है तो पारलोक तो तो परलोक वो रहेगा नहीं वो संस्कार रहेगा नहीं तो देह के साथ नष्ट हो गया और असंग आत्मा असंभव आत्मा में उसके संबंध होना संभव नहीं संस्कार का क्यों असंग है आत्मा संस्कार के संबंध होना संभव नहीं इसलिए कहना चाहते हैं कि कहा आश्रमा तद विदा इत्यादि कहा सात की टिप्पणी जाति का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है जाते स दुर्विवेचनत्वाद कहा था इसका तात्पर्य टिप्पणी में बताते हैं साथ में जातेश सा तत्त जातिवत्त पुंस रेतो भवतु अश्य जाति विवेचन एक शंका आ सकती है कि उस उस जाति वाले पुरुष का जो रेत होगा वीर होगा उससे जो पैदा होगा वो जाति माना जाएगा जाति के लिए एक है तत्त जाति है जिस जाति का पुरुष व्यक्ति होगा का पुंग हो। उसका जो रेत होगा बीर्य होगा भगवतीवासी जाति विवेचन है उसके जाति का विवेचन इस प्रकार हो जाए माने उसके संतान जो होगा वही वही जाति वाला हो जाएगा तो आगे साधनत्व है साधनत्व क्या पाग है साधनत्व तत्पुंस तत्जात साधनत्व ऐसा फिर ऐसा बना उस पुरुष के उस जाति उस प्रकार के साधन बनाने के लिए उस वीर को साधन बनाने के लिए उस पुरुष का तो पुंसंत है उस पुरुष का मान जिस पुरुष के वीर संबंधी लेकर के जाति चला जाते हैं तद तद जाति तदपुंस उसी जाति का साधन होता है उसी जाति का साधन मानेंगे दूसरे के लिए फिर वैसे पैदा होगा मानेंगे तो क्या स्थिति होगी तब पूर्वम पूर्वम अपेक्षा उसके लिए उस प्रकार के जाति का पह, वो पहले वाला कैसे हुआ उसके लिए पहले वाले ही वैसे होना पड़ेगा फिर उसके पहले वाला वैसे ही चाहिए करते करते अनवस्था में जल जाएगा जाति का निर्णय नहीं हो सकता पूर्वम पूर्वम अपेक्षा अपेक्षा अनवस्था होने से अनवस्थया सदृश अनाश्वास अनश्वास अविश्वास अविश्वास हो जाएगा एक जात जाति में विश्वास नहीं होते निर्णय नहीं कर सकते जाति का ये तो मिलाजुला करके व्यवहार में चल रहा है अलग है अगर विचार से देखेंगे तो जाति की सिद्धि करना मुश्किल है ये कहा इसलिए जाति घटित जब आज जाति की सिद्धि नहीं हो पाती है तो जाति घटित आश्रम की सिद्धि हो ही नहीं सकती ये परमार्थ सत्ता को लेकर के चल रहा है ये ध्यान दे ये व्यवहार में ही नहीं नहीं करके चले ऐसा सब है अभी व्यवहार सत्ता अलग व्यावहारिक सत्ता अलग है ये जो है निषेध है, पारमार्थिक सत्ता से जत् स्थिति में बोल रहे हैं इसका समझ के चलना बैयाकरणास्तु जो बैयाकरण बैया लोग हैं व्याकरण अदित बिंदति बात बैयाकरण व्याकरण को पढ़ता है या जानता है पढ़ने वाला भी बैया करना जानने वाले भी बैया करना अन्य में कहीं गुरु शिष्य भाव में कुछ पूर्वा पर भाव कुछ है कम न्यूनाधिक भाव है करने में कोई भेद भाव नहीं एक ही है गुरु भी बैयाकरण करना, शिष्य भी बैयाकरण करना, अतिथे तद वेदा ऐसा सूत्र है उसे अण लगाया जाता है व्याकरण अदित व्यक्ति वह्याकरण व्याकरण को पढ़ता है अथवा व्याकरण को जानता है दोनों बैयाकरण गुरु शिष्य को एक ही उपाधि है अन्यत्र भिन्न भिन्न उपाधियां होगी गुरु की उपाधि अलग शिष्य की उपाधि अलग किंतु पाणिज्य जी ने ऐसा बना दिया है एक ही उपाधि है दोनों की है समकरणास्तु जो बैयाकरण लोग हैं वो क्या मानते हैं उनको तीन लिंग दिखाई पड़ता है पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग बस वही दिखाई देता है यह शब्द आया ये अमुक लिंग का शब्द है ये अमुक लिंग वही दिखाई देता है वही सत्य मानते हैं भैया कर भैयाकरण त्रिपुम नपुंसकम शब्द जातम जो शब्द तीन प्रकार के शब्द होते हैं स्त्रीलिंग वाला पुलिंग वाला नपुंसक लिंग वाला यही शब्द वर्ग को तत्पुम वर्ण वही शब्दों को ही वास्तविक वस्तु यही है ऐसे मानते हैं भैयाकरण सदपि अयुत्तम इनका भी कहना ठीक नहीं है इस तीन लिंगों को ही सत्य मानना ये भी ठीक नहीं है क्यों स्त्रियादेय शब्द स्वभाव के तीन ही माने जैसे एक एक लिंग में ही चलने का स्वभाव यदि हो इनके स्त्रीलिंग पुलिंग और नपुंसलिंग तो सर्वाधि शब्द की प्रयोग कैसे करें वो तीनों लिंगों में चलते विशेषण बनते हैं जो सर्वाधि शब्द कभी सर्व बोला जाएगा कभी सर्वम बोला जाएगा कभी सर्वा ऐसा बोला जाता है विशेषण तो बातचीत जितने होते हैं विशेष्य के आधार पर उनके लिंग में परिवर्तन हो जाता है विशेषण का लिंग वचन में दोनों में परिवर्तन होगा विशेष्य के आधार पर विशेषण सर्वाधि शब्द खाली सर्व का प्रयोग तो होता नहीं है किसी के साथ सर्वे ब्राह्मणा भोजिया वो ब्राह्मण के साथ आया हुआ है ब्राह्मण शब्द के साथ में जुड़ के आता है खाली सर्वे इतना प्रयोग होता ही नहीं विशेषण तो है एकत्र तीन लिंग है इनका। शब्द स्वभाव शब्द स्वभाव यदि है उनका वास्तविक स्वरूप ही क्या होगा सर्वाधि छत्तीस शब्द हैं सर्वाधिक सर्वाधि पढ़ा होगा तो उनमें सर्वाधिनाम त्रिलिंग आयोगा फिर त्रिलिंग नहीं होना चाहिए शब्द का एक ही लिंग होगा तो या स्त्रिंग या नपुंसक लिंग त्रिपुं नपुंसकम लिंग यही मानना है तो माने तीन लिंगा नहीं होना चाहिए इनका विशेष के आधार पर इनका लिंग परिवर्तन हो जाता है कभी पुलिंग में प्रयोग होता है कभी नपुंसक में कभी पूीलिंग में प्रयोग होता है तो स्त्रीद शब्द स्वभाव के सर्वाधि नाम और मानी स्त्रीलिंग पुलिंग के शब्द स्वभाव हो जो लिंग जो है वही है ऐसा स्वभाव हो तो स्थिति तो तो में जो सर्वाधिक शब्द है उनका त्रित्व तो त्रिलिंग होगा तो त्रिलिंग में प्रयोग नहीं होना चाहिए एकस्या तो एक अनेक स्वभावत्व असमवाद एक व्यक्ति का अनेक स्वभाव हो नहीं सकता एक व्यक्ति का स्वभाव एक ही होगा और सर्व भी एक ही व्यक्ति एक है क्या है तो अनेक स्वभाव नहीं होना चाहिए औपाधिक धर्मत्वे अगर औपाधिक धर्म मानेंगे त्रिलिंग में होना सर्वाधिक तो तस्य अवस्तत्व तो प्रसंगा फिर वस्तु नहीं होगा औपाधिक होने पर वस्तु नहीं बन पाएगा सर्वाधिक ये कहा चार पांचवी टिप्पणी चारिया भाव प्रधान और निर्देशा हाँ। जैसे द्वयोर क्योर द्विवचन एक जने सूत्र पढ़ते हैं आप उसकी वृत्ति में क्या लेते हैं द्वित्व एकत्व विवक्षायाम द्विवचन एक वचन ऐसा एक वचन अस्था ऐसे मानते है माने वहां द्वि का अर्थ द्वित्व एक माने एकत्व भाव प्रधान निर्देशा है वहां सूत्र में द्वयो कयोग द्वि और एक बोला किन्तु वृत्ति का द्वित्व एकत्व विवक्षायाम ऐसा मानते निर्देश यहां भी ऐसा ही है ये कहा स्त्रियादेह माने त्रित्वादेय ऐसा बोलना चाहिए काकार ने स्त्रियादे बोला वहां त्रित्वादेह ऐसा है ये समझना है ये कहा भाव प्रधान निर्देश है तो महात्मा का तस्व सर्वाधे उस सर्व सर्वाधि शब्दों का अवस्तुत्व तो हो जाएगा उपादिक धर्म मानेंगे तो सर्वाधि शब्द वस्तु नहीं बनेंगे ये आपत्ति आएगी कहा इसलिए त्रिपुं नपुंसकम इत्यादि शब्दों से बह्याकरणियों का खंडन किया आगे कुछ लोग कहते हैं दो ब्रह्म है द्रह्मी बेबी तब दो ब्रह्म को जानना चाहिए ऐसा कहा है श्रुति ने ब्रह्मणि बेबिता दे, दे दो ब्रह्म जानने दे दे दे। दो को जानने चाहिए परम च परब्रह्म और परब्रह्म दो ब्रह्म इति इस ऐसा कुछ लोग कहते हैं दो ब्रह्म है कहते हैं कदापि पक करना ये दो ब्रह्म भी नहीं हो ब्रह्म तो एक ही होता है दो भी नहीं हो सकता परिच्छेद कोचित भी ब्रह्म तो वाता अगर दो होंगे तो एक दूसरे का भेद हो जाएगा अयम अयम ना भेद होगा तो देश परिच्छेद न हो काल परिच्छेद न हो किंतु वस्तु परिचिन तो आ जाएगा ना किंतु तीनों परिच्छेद में कोई भी परिच्छेद आएगा वो आत्मा नहीं हो सकता जो तो ब्रह्म होगा तो देश काल वस्तु परिच्छेद के घेरे से बाहर होगा देश काल वस्तु परिचिन्न नहीं होगा अगर यहां दो होंगे तो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा अयम अय न बुद्धि हो जाएगी यह नहीं पर ब्रह्म नहीं अपरब्रह्म पर नहीं भेद हो जाएगा वस्तु परिचित वस्तु अन्य अभाव आ जाएगा जो अनोन अभाव होता है वस्तु परिचित जो वस्तु परिच्छि हो गया वह भ्रम नहीं हो सकता यही कह रहे हैं परिच्छेद एक कुछ ही रह परिच्छेद होने पर चाहे देश परिच्छेद हो चाहे काल परिच्छेद हो चाहे वस्तु परिचेद हो चाहे तीनों परिच्छेद हो ये हमारे शरीर में तो तीनों परिच्छेद है इसमें देश काल वस्तु तीनों को घेरे में पड़ा हुआ है वहां पर देश परिचद वस्तु परिषद भले एक काल परिषद में वस्तु परिचित हो जाएगा दो होने पर अयम अयम में बुद्धि हो जाएगी अन्य परिचित परिच्छि तो आ जाएगा भी कहीं भी ऐसा समझना परिच्छि होने पर ब्रह्मत्व अयोगात ब्रह्म हो नहीं सकता इसलिए वस्तु तो अपरिछिन्न से तदभाव वास्तव में जो अपरचिन्न वस्तु होता है तदभावात्नी ब्रह्म ब्रह्म तो वही होता है जो अपरिछिन्न होता है इसलिए दो ब्रह्म मानना भी संभव नहीं दो ब्रह्म माने को दो वस्तु परिच्छिन्न तो आ जाएगा ये भी ठीक नहीं ये कहाि वस्तु परिच्छेद रहित से अपरिचिन्न से माने वस्तु परिच्छेद रहित से वस्तु परिच्छेद रही तरभा माने ब्रह्म भाव होता है ऐसा कहा आगे ठीक है सृष्टिर्वा लयोगा स्थितिर्वा तत्व पौराणिक पौराणिक का कहना यह तीन में से कोई होते हैं तीनों के तीनों कोई एक को मानता है कोई तीनों को मानता है सृष्टि स्थिति लय यही वस्तु है यही होता रहता है और कुछ नहीं है कभी सृष्टि है कभी स्थिति है कभी लय है यह पौराणिकों का कहना ये वस्तु है पारमार्थिक वस्तु व्यावहारिक वस्तु है पारमार्थिक वस्तु हम के चलते बस है सृष्टिवा लयोगा स्थितिर्वा तत्व पौराणिका पौराणिक लोग ऐसी कल्पना करते हैं तद भी कल्पना मात्रि स्थिति लय को वस्तु मानना ये भी कल्पना माता ही है क्यों सतो च उत्पत्ति आदि अभावश्य बक्षण ये सृष्टि आदि सृष्टि माने उत्पत्ति होना है उत्पत्ति। आगे तृतीय प्रकरण में अद्वैत प्रकरण में कहेंगे सत की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है वास्तविक उत्पत्ति सत की नहीं हो सकती है और असत की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है सत की उत्पत्ति होती माया से सतो ही माया जन्म युज्यते न तो ऐसा कहेंगे बंध्या पुत्रो न तत्व न माया वी जाए थे सत की उत्पत्ति हो सकती है माया से रज्जु सत है व्यावहारिक काल में सत है किंतु उसकी माया से जन्म होता है सर्व रूप में सतो ही माया जन्म सत वस्तु की जन्म होता है माया से जन्म होता है सतोही माया जन्म युज्यते न तो तत्व वास्तविक जन्म हो नहीं सकता माया से तो हो सकता है मैंने कुछ को कुछ समझना विभक्त में हो सकता है रजू है जन्म हो गया सर्व रूप में माया से है बंध्या पुत्र नहीं त्याग भगवान असत की जन्म नहीं हो सकती है बंध्यापुत्र की उत्पत्ति न माया से न वास्तविक रूप से दोनों स्थिति में बंध्या पुत्र क्या है ही नहीं वस्तु नहीं असत है तो उसकी उससे कोई उत्पन्न नहीं हो सकता माया से भी नहीं बंदे कुछ बनता हो माया से या बंदया कुछ बनता हो वास्तविक नहीं हो सकता ऐसा कहेगा ये कह रहे हैं टिप्पणी में बता रहे हैं पक्षमानवाद विवृत्ति बनी माने अद्वैत प्रकरण में 27 और 28 कारिकाओं में बताएंगे और अलाद शांति प्रकरण में बाईसवें कारिका में यही बात बताएंगे यदि सत हो तो उत्पन्न नहीं होते तुम सृष्टि स्थिति लय मान रहे हो और उसको सत मान रहे हो सत की उत्पत्ति माया से तो हो सकती है वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं इसे पौराणिकों पर में बोल रहे हैं आप सृष्टि व अलय व स्थिति तत्व पौराणिका टिका में कहा तद कल्पना मात्र वो कल्पना है क्यों सतो असत उत्पत्तियादि अभाव से भक्षणात्मा सत की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती वास्तविक उत्पत्ति और असत की भी नहीं हो सकती दोनों आगे कहेंगे तृतीय प्रकरण में भी कहेंगे चतुर्थ प्रकरण में भी कहेंगे टिप्पणी में कारिका का नंबर दिया है वहां कहेंगे करके मृष्टि इत्यादि शब्द इत्यादि कहा सृष्टि रिति सृष्टि विदो कार है सृष्टि रि सृष्टि विदो लय तद्विद स्थिति रीति स्थिति विद सर्वे चेहर्वदा स्थिति सृष्टि विद सृष्टि के बारे में जिन्होंने अन्वेषण किया है पौराणिकों ने सृष्टि के बारे में बहुत रिसर्च किया जिन्होंने अन्वेषण किया अन्वेषण किया वो कहते हैं सृष्टि ही सत्य पदार्थ है ऐसा कहते हैं और जिन्होंने स्थिति को देखा उसके बारे में अन्वेषण किया वो कहते हैं स्थिति ही सत्य है और जिन्होंने प्रलय के बारे में विचार किया पूरे जीवन लगा दी बड़े वैज्ञानिक बन गए तो उन्हें उनको क्या दिखा लय ही सत्य है सृष्टि तिथि सृष्टि विधा सृष्टि के व्यत्ता, सृष्टि को ही सत्य मानते हैं और लय ही तिथि तत्विधा लय के जो जानने वाले हैं तद विधा लय विद लय को जानने वाले लय को ही सत्य मानते हैं स्थिति रीति स्थिति विद और स्थिति के व्यप्ता उस स्थिति को ही सत्य मानते हैं सर्वे च इ तू सर्वदा सर्वे च सबके सब जो सब तो प्राण से लेकर के चल पड़ा था स्थिति में आकर के विसर्जन हो रहा है एक मानी कल्पना समाप्त कर रहे हैं प्राणी प्राण विदो प्राण इत्यादि से आरंभ हुआ था भूदान जिता विदा इत्यादि कहा था वहां से आरम्भ हुआ था यह सर्वेचा जितने अभी कहा प्राणव्यता से लेकर के आरंभ किया स्थितिवेत्ता तक सबके साथ यह ब्रह्मणी इस ब्रह्म में कल्पित है सर्वदा हमेशा इसी में है सब रज्जु में जितने भी कल्पना करते हैं हमेशा वो रज्जु में ही होते हैं अन्यत्री होते है। वो यह हमारे अश्विन ब्रह्मणी इस ब्रह्म में जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है अद्वैत ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में ये सारे के सारे खुशी में है अल्पीत है यह तो सर्वदा सभी काल में बूथ भविष्यत वर्तमान काल में कोई उसी में है उसे अतिरिक्त नहीं मान ब्रह्म बिगड़ करके जगत तो बनना नहीं है विवर्त है ब्रह्म ज्यो का त्यों है माया से रूपांतर दिखना है जैसे रज्जु पड़ी हुए थे सर्प आदि रूपांतर दिखाई पड़ते हैं वास्तविक रज्जु सर्प बनता नहीं बनती नहीं तो, तो हमारी दृष्टि बिगड़ जाती कल्पना हो जाती है विवर्तवा समय हो गया है ओं भद्र कर्णेध्याम देवा भद्रम पशेमाक्षा स्थिर सुंसस्तमी से कंजराय ओ सा